नया एक का मुख्य मत में नित्य संयोग स्वीकार नहीं करते अगर नित्य संयोग स्वीकार करेंगे तो नित्य विभाग भी स्वीकार करना पड़ेगा तो ये सब दोष से कहा गया कि नित्य संयोग स्वीकार नहीं करेंगे और आकाशत्व जाति नहीं होगा क्योंकि एकमात्र व्यक्ति वृत्ति एक व्यक्ति में जो रहेगा वो जाति नहीं होगा क्यों वह कहते हैं व्यक्तिरभेदेश व्यक्तैरभेद व्यक्ति अर्थात जाति का जो आश्रय जाति का आश्रय अगर एक होगा तो वो जाति नहीं होगी क्यों आगे हेतु देते हैं दिनकरी में अनुगत धीओ जाति अभावादी भाव जाति कलिका अनुगतधी अनेकेश वर्तते ये अनुगत धी होगा अनुगत धी अगर है तभी तो जाति की कल्पना हो सकती है तो अगर अनुगत धी नहीं है आकाश तो केवल आकाश मात्रा में ही रहता है अनुगत धी नहीं है तो जाति की कल्पना नहीं हो पाएगी अच्छा अभी कहते हैं व्यक्ति अभेद हो गया अर्थात तो जाति का आश्रय एक हो गया इसलिए ये जाति नहीं हो पाएगा आपने कहे तो जाति का लक्षण आकाशत्व में अगर नहीं घटेगा तब तो आप कहेंगे कि आकाश जाति नहीं होगा आप खाली व्यक्ति अभेद कह देने से कैसा होगा आप देखिए आकाश में जाति का लक्षण घटता है नहीं घटता है तो फिर जाति का लक्षण कहते हैं व्यक्ति अभेद से जाति बाधकत्व में वो असिद्धम व्यक्ति अभिन्न हो जाएगा तो उसमें जाति नहीं रहेगी ये जो बात आप कहते हैं ये आकाश जाति में बाधक नहीं होगा जाति का लक्षण अकाशत्व में भी जाएगा जाति का लक्षण कहते हैं निस्सामान्य सती समय तत्व सम जाति लक्षण तो जाति का लक्षण में ये तीन अंश आ गया विशेष अंश कौन हो जाएगा विशेष अंश कौन होगा समवे तमवे सम कहने से कितने में जाएगा सात द्रव्य है सर सात पदार्थ है ये सात पदार्थ में समवेत तत्व तो कहेंगे तो समवेत तो कितने पदार्थ होंगे सात पदार्थ से छह पदार्थ समवेत तो हो जाएंगे द्रव्य समवेत तो होगा गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय समवाय की समस्या रहेगा स्वरूप समझ से रहेगा तो इसलिए पांच पदार्थ समवेत हो जाएंगे अभाव अभावत तो समवै अभाव स्वरूप समझ से तो समवे तो कहेंगे तो लक्षण कितने में जाएगा पांच में जाएगा अभी विशेष अन्यत्व कह देंगे अभी कितने में जाएगा चार में जाएगा और निसामान्यत्व कह देंगे एक में जाएगा क्योंकि बाकी जो द्रव्य गुण कर्म ये सामान्य वाले हैं तो निस्सामान्य जाति का लक्षण हो गया अभी ये जाति का लक्षण अगर आकाशत्व में चला जाएगा अब फिर आप व्यक्ति और अभेद कहने से ये कोई बाधक नहीं होगा अभी देखिए आकाशत्व ये अगर जाति होना है तो फिर यह समवेत होगा हो जाएगा सामान्य विशेष से अन्य है और आकाशत्व ये निसामान्य आकाशत्व में और सामान्य रहेगा नहीं रहेगा तो जो जाति का लक्षण है निसामान्य होना चाहिए विशेष अन्य विशेष तो, अन्य होना चाहिए समवे तो होना चाहिए तीनों में तीनों आकाश आकाशत्व में जाएगा तो जाने से आकाशत्व जाति हो जाएगी तो आप क्यों कहते हैं जाति नहीं होगा व्यक्ति अभेद जाति बाधकत्व में वो असिद्धम तो ये जो व्यक्ति अवेद कह करके आप आकाशत्व का जाति का निराप निराकरण करते हैं आकाशवत्व जाति नहीं ये बात ठीक नहीं है क्या थी तो वो आगे मतलब वो तो ये दे दिए थे लक्षण दे दिए थे ये भी अर्थात तो सामान्य का ये दूसरा लक्षण कहते हैं इस लक्षण के अनुसार तो अर्थात तो आकाशत्व में भी लक्षण जाएगा जाति लक्षण इति अतः व्यक्त भेदत्व ये जाति बाधक है इसमें सम्मति दिखाते हैं तथा तो ग्रंथकार कहते हैं व्यक्ति अभेद होने से जाति का बाधक होगा ये हम नहीं कह रहे हैं ये अर्थात आचार्य कहे हैं सम्मति दिखाते हैं मुक्तावली में तथा तो उक्तम, उक्तम अर्थात तो उदयनाचार्य व्यक्तिर अभेद स्तुल्यम संकोत्थान अवस्थिति रूप हानिबंधो जाति बाधक संग्रह व्यक्ति अभेद व्यक्ति अर्थात आश्रय आश्रय एक हो जाएगा तो जाति नहीं होगा तुल्यत्वम तुल्यत्म अर्थात समन्नीयतत्वम तुल्यत्व कहेंगे जहाँ घटत्व रहेगा वहाँ कलशत्व तो रहेगा इसको कहा जाएगा समन्वयतत्व ये ऐसा होने से दो जाति नहीं होगा अर्थात तो घटत्व कलशत्व भिन्न जाति होने में ये बाधक है कि ये तुल्यत्व हो गया इसलिए दो जाति नहीं होगा शंकर जाति शंकर ये तो हम लोग कितने बार विचार करते हैं अनवस्था इस सब एक करके दिखाएंगे जाति में जाति क्यों स्वीकार नहीं किया जाएगा कहते हैं, अनवस्था होगा घटत्व पटत्व नदी त्व पर्वतत्व ये सब जाति होगी ये सारे जाति में और एक जाति क्यों नहीं मानेंगे कहते हैं, अनवस्था होगा रूप हानि जाति स्वीकार करने से पदार्थ का जो स्वरूप है उसका जो लक्षण है उसका हानि हो जाएगी ये कहेंगे इसलिए विशेष में जाति नहीं मानते हैं और असंबद्ध असंबंध जो समवाय संबंध से नहीं रहेगा और जिसमें समवाय संबंध से भी कोई नहीं रहेंगे ऐसा पदार्थ में जाति नहीं रहेगी क्योंकि जाति रहेगी तो किस संबंध से रहना है समवाय संबंध से और जिसमें समवाय संबंध से कोई रहेगा ही नहीं फिर उसमें जाति रह पाएंगे तो ये दोष है इतने स्थिति में जाति स्वीकार नहीं किया जाएगा एक एक करके बताते हैं दिनोंक्री में द्रव्य किरण द्र, का जो द्रव्य विभाग है उसमें उदयनाचार्य जी ये कारिका कहे हैं कि जाति बाधक है बहुवृत्तीय एक धर्म सामान्यतया सर्व सिद्धवाद एक व्यक्तौ जातिर इति भाव जो व्यक्तर अभेद कहा गया इसका अर्थ हो गया सामान्य जाति बहुवृत्ति बहुत में रहना चाहिए बहुवृत्ति एक धर्म से बहुवृत्ति अशोधर्मच्च इसको कहा जाएगा बहुवृत्ति एक धर्म बहुसु बहुसुवृत्ति स बहुवृत्ति बहुवृत्तिशो एक धर्म से बहुवृत्ति एक धर्म बहुत में रहेगा जो एक धर्म उसको सामान्य कहा जाता है ऐसे सर्व सिद्धत्वाद में इसी को ग्रहण किया जाता है ऐसे स्थिति होने से एक व्यक्त पे या बहुत में रहेगा तो जाति और एक में रहेगा तो जाति नहीं होगा अच्छा आगे व्यक्तेर अभेद एक व्यक्ति तत्व आकाशत्वादेर जाति ते बाधकम व्यक्तिर अभेद ये प्रथम जाति हो गया एक व्यक्तिकव आकाशत्वादेर जातिक एक कैसे व्यक्तिक व्यक्ति अर्थात आश्रय जाति व्यक्ति जाति हो गया आश्रित व्यक्ति हो गया आश्रय तो एक व्यक्ति अर्थात एक आश्रय एक व्यक्ति व्यक्ति अर्थात आश्रय जिसका है ऐसा जो पदार्थ हो जाएंगे वो जाति नहीं होगा एक व्यक्ति का तो उसमें रह जाएगा आकाशत्व एक व्यक्ति का है आकाशत्व में क्या धर्म रह जाएगा एक व्यक्तिकत्वम जिसमें एक व्यक्तिकत्व रहेगा वो जाति नहीं होगी आकाशत्व में एक व्यक्तिकत्व तो रहेगा इसलिए वो जाति नहीं होगी जातित्व बाधकम दूसरा हो गया तुल्यत्वम न उसी लक्षण को लेकर के उदयनाचार्य जी ये बात कह दिए क्योंकि देखिए आगे कहते हैं बहुवृत्ति एक धर्म से सामान्य बहुवृत्ति एक धर्म अर्थात तो वही अनेक समित्व तो तो। उस लक्षण के अनुसार आकाशत्व तो जाति नहीं बनेगा जाति हो जाएगा किंतु उदयनाचार्य जी कहते हैं कि न ना, ना वो लक्षण ठीक लक्षण नहीं है इनके वास्तविक सामान्य का लक्षण क्या होता है बहुवृत्ति एक धर्म होना चाहिए अर्थात अनेक समय सम्व तो तो होना चाहिए ना इसमें दोष नहीं देखा है तो अर्थात ये लक्षण देखिये अर्थात कहना है कि आकाशत्व जाति नहीं हो पाएगा क्योंकि लोक में प्रचलित है कि बहुवृत्ति एक धर्म अगर आकाशत्व को जाति स्वीकार नहीं किया जाएगा अर्थात ये लक्षण दुष्ट हो गया मतलब अर्थात ये लक्षण दुष्ट हो गया शब्दात दुष्ट नहीं हुआ आगे दूसरा दोष हो गया व्यक्ति अभेद तुल्यत्व तुल्यत्व कहते हैं तुल्यत्व तुल्य व्यक्ति तो तुल्य व्यक्ति वृत्तिव अच्छा रामरुद्री में देखिए एक व्यक्तिकव प्रतिक्र दिया है उसके आगे एक व्यक्तिकव अर्थात एकाश्रयकत्व आश्रय एक स्व सजातीय द्वितीय राहित्यम आश्रे में एकत्व तो क्या है कहते हैं स्व सजातीय द्वितीय राहितम स्व सजातीय आप अभी कहते हैं जाति हो गया आकाशत्वम तो स्व सजातीय अभी एक आकाश हुआ जिसमें आकाशत्व रहेगा अभी स्व सजातीय तो स्व सजातीय जैसा कहेंगे घटका स्व सजातीय तो पहले हमको देखना पड़ेगा घट में क्या जाति रहेगी घट में जो जाति रहेगी घटत्व वो घटत्व तो जाति जहाँ रहेगा तो कहा जाएगा कि वो स्व का सजातीय हुआ स्व हो गया प्रथम घट उसका सजातीय हो जाएगा वो दूसरा घट जिसमें भी समान जाति रह जाएगी इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं स्व सजातीय स्व हो गया आकाश आकाश का सजातीय कौन हो जाएगा आकाशांतर स्व सजातीय द्वितीय राहितम यही हो गया आश्रय में एकत्र अर्थात आकाशत्व तो जाति वाला द्वितीय नहीं रहना ये अच्छा आगे तुल्यत्व तुल्यत्म अर्थात तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व राम में दिया तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व अन्यून अनतिरिक्त आश्रयक आश्रयक प्रथम पद क्या होगा समास का घटक प्रथम पद कितने हो जाएंगे अन्यून अनिक्त आश्रय जिसका है अर्थात आश्रय दोनों का अगर बिल्कुल अन्यून अनिक्त अर्थात बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व समान व्यक्ति में रहना अच्छा हाँ आगे तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व दिनोक्री में तुल्य व्यक्ति वृत्तिव घटत्व कलशत्वादी नाम जाति नाम भेदे भेद बाधकम यह अध्ययन कर पड़ेगा अभी घटत्व कलसत्व ये तुल्य व्यक्ति अर्थात तो अन्य अनतिरिक्त आश्रय में रहेंगे जहां जहाँ घटत्व रहेगा वहाँ वहाँ कलशत्व रहेगा तो रहने से घटत्व कलशत्व ये जातियों का भिन्न होने में बाधक अर्थात ये दोनों अलग अलग जाति नहीं होंगे वस्तु तस्तु तुल्यत्व क्या है स्व भिन्न जाति समय तुल्यत्व स्व भिन्न मान लीजिए स्वपद से लीजिए घटत्व घटत्व भिन्न जाति घटत्व भिन्न जाति आप अगर कलशत्व को कहना चाहेंगे घटत्व तो भिन्न जाति समय तत्व ये कलश में आएगा कलशत्व में यही हो गया तुल्यत्व तो जहां सो भिन्न जाति समय तत्व आ जाएगा उसका तुल्यत्व कह देंगे अर्थात वो दोनों जाति अलग अलग नहीं होंगे ऊपर में कहा था तुल्य व्यक्ति वृत्तित्वम अभी कहते हैं सो भिन्न जाति समय तत्व अर्थतः समान है तो ये लक्षण थोड़ा अलग कर देते हैं इसका अर्थ जो स्व भिन्न जाति समय तत्वम, इसका अर्थ है कि जहाँ तो घटत्व रहेगा वहाँ कलसत्व रहेगा तभी घटत्व कलसत्व ये दोनों समव्याप्य होंगे अर्थात घटत्व का व्याप्य कलसत्व होगा अथवा घटत्व का व्यापक कलसत्व हो जाएगा दोनों नहीं होंगे समव्याप्य हो जाने से अर्थात ये व्याप्य भी होगा व्यापक भी हो जाएगा किसी को ऐसी पुस्तक में दो नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति में देखिए अंतिम में दिया है स्व व्याप्य स्व व्यापकत्व स्व भिन्न एतृत संबंध न जाति विशिष्टत्व रूपम ये हो गया तुल्यत्व स्व व्याप्य भी होना चाहिए घटत्व का व्याप्य कलशत्व में आ जाएगा घटत्व का व्याप्य कलशत्व में आएगा कैसे कहेंगे व्याप्ति यत्र, यत्र कलशत्व घटत्वम अभी घटत्व का व्यापकत्व कलशत्व में आएगा आ जाएगा कहेंगे यत्र यत्र घटत्व तत्र कलशत्व तो स्व व्याप्यत्म स्व व्यापकत्व और स्व भिन्नत्व कृतय संबंधे न घटत्व विशिष्ट कलशत्व अगर हो जाएगा तो कहा जाएगा कि ये दोनों समान्वत है व्याप्य भी होना चाहिए व्यापक होना चाहिए और भिन्न अगर कहेंगे तो ये समानियत हो जाएगा अर्थात वास्तविक ये भिन्न नहीं हो पाएगा आपका ये शब्द तो भिन्न कह रहे हैं दिनक में वस्तुतस्तु तुल्यम स्व भिन्न जाति समयतत्व यच्च जाति बाधकम एवं अर्थात ये भिन्न जाति नहीं हो पाएगा जाति का बाधक अर्थात घटत्व को जाति मानेंगे तो कलशत्व को जाति नहीं मान पाएंगे बाधकम एव ध्येय भाव यदि दो हो गया निमित्त जाति वाधक का दो निमित्त हो गया व्यक्तिर अभय दस्तुल्यम आगे है शकर दोष का लक्षण कहते हैं परस्पर अत्यन्ता भाव सामनाधिकरण ये संकर दोष होगा परस्पर अत्यंताभाव सामनाधिकरण वर्तमान विचार करेंगे घट भूतत्व मूर्तत्व अभी परस्पर अत्यंता भाव का समानाधिकरण अर्थात भूतत्व है और मूर्तत्व नहीं है तो मूर्तत्व विहाय भूतत्व कहाँ रह जाएगा आकाश में और भूतत्व विहाय मूर्तत्व मन में तो परस्पर अत्यंताभाव समानधिकरण यो हो परस्पर अत्यंताभाव के साथ समानाधिकरण हो गए एकत्र समावेश कहाँ रहेंगे पृथ्वी आदि चतुष्ट में ऐसा होने से शंकर दोष कहा जाएगा रामरुद्री में देखिए परस्पर प्रतिक्र दिया है स्वानधिकरण स्व पद से लेंगे भूतत्वम भूतत्व का समानाधिकरण मूर्तत्व में आएगा भूतत्व का समानाधिकरण मूर्तत्व में कहा चार में आएंगे भूतत्व का समानाधिकरण मूर्तत्व में चार में आएगा पृथ्वी व्याधि चतुष्ट में तो भूतत्व समानाधिकरण और स्व समानाधिकरण अभाव स्वपद से किसको ले रहे हैं भूतत्व भूतत्व समानाधिकरण जो अभाव उस अभाव का जो प्रतियोगी प्रतियोगी जाति भूतत्व समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी जो जाति होगी भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी जाति मूर्तत्व होगा कहा दिखाएंगे भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी आकाश में आकाश में भूतत्व है वहां भूतत्व का समानाधिकरण जो अभाव उस अभाव का प्रतियोगी अर्थात किसका अभाव हो जाएगा आकाश में मूर्तत्व का अभाव तो भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी हो गया मूर्तत्व मूर्तत्व जाति प्रतियोगी जाति प्रतियोगी जाति में समान अधिकरण है ऐसे जाति मत मूर्तत्व जाति मत कौन हो जाएगा आकाश होगा मूर्तत्व जाति मत अभी मूर्तत्व को जाति मान करके विचार कर रहे हैं कहते नहीं हो पाएगा अंत में तो मन हो जाएगा तो मूर्तत्व जाति मत हो गया मन मन निष्ठ अभाव प्रतियोगित्व मन में जो अभाव रहेगा अभाव का प्रतियोगित्व प्रतियोगी मन में भूतत्व का अभाव रहेगा अभाव का प्रतियोगी भूतत्व होगा भूतत्व में अभाव का प्रतियोगित्व आ जाएगा तो ये बात कह दें अभाव प्रतियोगित्व ये स्वस्थ जाति ते बाधकम दोबारा पंक्ति देखिए स्व समानाधिकरण स्वपद से भूतत्वम भूतत्व समानाधिकरण मूर्तत्व हो रहे हैं तो, भूतत्व तो समानाधिकरण हो और भूतत्व तो समानधिकरण अभाव का प्रतियोगी जाति कौन सा जाति मूर्तत्व तो, ऐसे जाति मत कौन हो जाएगा मन मनिष्ठ अभाव प्रतियोगित्वम भूतत्व तो में आएगा मन निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वम मन में भूतत्व तो का अभाव रहेगा अभाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा भूतत्व तो मन अनिष्ठ अभाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा भूतत्व भूतत्व में क्या आ जाएगा प्रतियोगित्व अच्छा ये मन अनिष्ठ अभाव प्रतियोगित्व भूतत्व में आ गया ये ही स्वस्थ जाति बाधकम भूतत्व का जातित्व में ये बाधक हो जाएगा अर्थात भूतत्व जाति नहीं होगा हाँ प्राचीन न्याय का मतलब आगे देते हैं मूल में नवे न्याय के लोग कहेंगे इसमें कोई प्रमाण नहीं है हाँ। क्या थी क्या ना उदयनाचार्य जी कहे हैं उदयनाचार्य जी सम्माननीय है तो इसलिए जहाँ उनके अनुयायी लोग चलेंगे कहेंगे हाँ ये शंकर दोष है जहाँ नब्बे लोग आ जाएंगे और कहेंगे ये शंकर दोष में कोई प्रमाण नहीं है तो आप थोड़ा व्याकरण पढ़ने से इसको और थोड़ा स्पष्ट हो व्याकरण में क्या कहेंगे कहेंगे रूप सिद्धि ये प्रधान है आपका सूत्र यहाँ नहीं लगा कहेंगे अनिष्ट हो जाएगा रूप इसलिए सूत्र नहीं लगा जहाँ आपका उद्देश्य का विघात नहीं हो रहा है वहाँ आप जो करना चाहिए करिए उद्देश्य का विवाह विघा होगा तो हो आपका कोई नियम वहाँ लगेगा नहीं तो इसी प्रकार की तो ये सब और अधिक विचार करने से कहेंगे ये सब क्यों कर रहे हैं अंतिम में यही विचार करने के लिए ये सब इथ्या है <laughs> तो वेदांति वही बात कहेंगे तो बार बार लोग आकर कहेंगे यहाँ सृष्टि ऐसा कहा गया वहाँ सृष्टि ऐसा कहा <laughs> तो आप अंतिम में उनको मांडुकीय कार्यिका सिखाएंगे क्या कहेंगे मृल लोह विस्फुलगा दे सृष्टि ह्रिया चोदिता अन्य तो इस पर उपाय सो अताराय नास्ति भेद कथन चन ये सब जहाँ ये विरोध दिखेगा विरोध का समाधान शास्त्र में मिला तो ठीक है मिला बुद्धि लगा करके हमको समाधान निकल पाए तो अच्छा है चलते रहिए नहीं तो अंतिम में वेदांत तो कहेगा कि ये सब बुद्धि वैशारध्य के लिए विचार <laughs> करते रहिए संसार से मन हट जाएगा ठीक है इसी का यही आवश्यकता है क्योंकि बुद्धि को ये इतना रगड़ाएगा कि आपका बुद्धि और संसार में जाएगा नहीं तो यही लाभ है इसका चलिए वेदांत तो अभी यहाँ विचार करना ठीक नहीं है भूतत्व विहय मनसी वर्तमान से मूर्तत्व में तभी भूतत्व आदे जाति बाधक हो गया कि अत्यंता अत्यंताभाव ये धर्मों का एकत्र हो जाए परस्पर अत्यंताभाव समान अधिकरण ओर धर्मयो एकत्रवेश ये जातित्व बाधक होगा इसके लिए दृष्टान्त तो तो तो दिखाते हैं भूतत्व विहाय मन से वर्तमान से मूर्तत्व से मन में भूतत्व रहेगा नहीं रहेगा भूतत्व विहाय मन से वर्तमान से मूर्तत्व रहेगा और मूर्तत्व विहाय भूतत्व कहाँ गगने मूर्तत्व विहाय गगने वर्तमानस्य से भूतत्व से पृथिव्यादि चतुष्टये सत्वात्थ इसलिए भूतत्व मूर्तत्व जाति नहीं होंगे ननु सांकर्य जाति किम मानम सांकर्य सांकर जाति होने में बाधक होगा इसमें क्या प्रमाण है पहले रामूद्री में दिए थे अभी दिनकर में सो स्वपद से ले लेंगे पृथिवीत्व द्रव्यत्व में आएगा पृथ्वीत्व सामानाधिकरण्यम द्रव्यत्व में कहा दिखाएंगे घट में हो जाएगा पृथ्वीत्व सामानाधिकरण्यम और स्वभाव सामानाधिकरण्यम स्वपद से किस ले रहे हैं पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व अभाव का सामानाधिकरण्यम द्रव्यत्व में आएगा पृथ्वीत्व का अभाव और द्रव्यत्व कहा दिखाएंगे जल में तो स्वभाव सामानधिकरणियम उभय संबंधे न स्वसामधिकरणियम स्वपद से पृथ्वीत्व स्वसामधिकरण नियम कहा दिखाए हम लोग स्वसामधिकरणियम किसमें आ रहा है द्रव्यत्व में स्व सामान अधिकरणियम द्रव्यत्व में आ रहा है ये किस जगह में अधिकरण बना करके दिखा रहे हैं वो घट हो गया किन्तु तो स्व सामानिकरण्यम किसमें आया द्रव्य में और स्वभाव सामानधिकरण्यम ये किसमें आया द्रव्य में अभी ये दोनों संबंध से कौन किधर आया स्व कौन है पृथ्वीत्व ये दोनों संबंध से पृथ्वीत्व किधर आया द्रव्य में तो स्व सामानधिकरण्य स्वभाव सामानधिकरण्य उभय संबंधे न जाति विशिष्ट जाति ये प्रथम जाति कौन पृथ्वीत्व तो, पृथ्वी विशिष्ट तो जाति कौन हो गया द्रव्य जाति विशिष्ट जाति हो गया द्रव्यत्म और वो द्रव्यत्व में क्या रह जाएगा स्व सामान अधिकरण्य स्वभाव सामान्य उभय संबंधि जाति विशिष्ट जाति विशिष्ट जाति हो गया द्रव्यत्म अभी उसमें क्या आएगा जाति विशिष्ट जाति तव आएगा तो वही लिख दे जाति विशिष्ट जाति तव ये किसमें आया द्रव्यो में कहते हैं जहां इसे आएगा जाति विशिष्ट जातित्व जहां आ जाएगा वहां स्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व अभाव स्व पद से किस ले रहे हैं पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व अभाव दृष्टांत तो देंगे धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व बनी में आएगा धूम समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी बनी होगा धूम समानाधिकरण अभाव जो भी अभाव मिलेगा उस अभाव का प्रतियोगी कभी बनी हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व बनी में नहीं आएगा अर्थात धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी कौन नहीं होगा बनी नहीं होगा बनी क्या नहीं होगा धूम समान अभाव प्रतियोगी नहीं होगा तो अभी बनी में क्या नहीं आएगा प्रतियोगित्व तो किस में नहीं आएगा बन्ही में तो धूम समानधिकरण अभाव प्रतियोगित्व तो अगर बनी में नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा स सूम समानाधिकरण प्रतियोगित्व अभाव अथवा अप्रतियोगित्व ध्यान दे दिया धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व अभाव इसका क्या अर्थ हो गया कि ये धूम का व्यापक बनी हो जाएगा तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं स्व समानधिकरण स्वपद से पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व ये द्रव्यत्व में आएगा जहाँ पृथ्वीत्व रहेगा वहाँ द्रव्यत्व का अभाव रहेगा नहीं रहेगा त स्व सामनाधिकरण स्वपद से पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व समानधिकरण अभाव प्रतियोगित्व द्रव्यत्व में आएगा जहाँ पृथ्वीत्व रहेगा वहाँ द्रव्यत्व का अभाव रह जाएगा त स्व समानधिकरण पृथ्वीत्व समानधिकरण अभाव का प्रतियोगित्व ये कभी द्रव्यत्व में नहीं आएगा तो फिर द्रव्यत्व में क्या आएगा स्व समानधिकरण प्रतियोगितो अभाव ये द्रव्यत्व में आएगा पहले द्रव्यत्व में क्या आ गया था स्व समानाधिकरण्य स्वभाव समानाधिकरण्य वह संबंधे न जाति विशिष्ट जाति तहा ये चीज आएगा वहां स्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगितो अभाव आएगा तो ये कहते हैं कि जहाँ ऐसे आएगा तब जानेंगे कि वो दोनों जाति होंगे एक जाति अगर दूसरा जाति से विशिष्ट हो जाएगा तब तो ये जानना होगा कि वो दोनों व्यापी व्यापक होंगे जैसे पृथ्वीत्व द्रव्य तो हो रहा है तो जहाँ स्वसामानधिकरण स्वभाव समानाधिकरण उभय संबंध न जाति विशिष्ट जातित्व जहाँ आएगा वहाँ स्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व अभाव होना चाहिए अर्थात व्याप्य व्यापक अभाव होना चाहिए किंतु ये भूतत्व मूर्तत्व में नहीं आ पाएगा देखिए स्वपद से भूतत्व लीजिए भूतत्व सामान्य मूर्तत्व में आएगा भूतत्व सामानधिकरण्यम मूर्तत्व में आएगा आएगा चार को लेकर के और भूतत्व अभाव सामानाधिकरण्यम कहा आएगा भूतत्व अभाव का सामानाधिकरण्य मूर्तत्व में मन में भूतत्व अभाव सामानाधिकरण्यम उभय सम्बन्धे न भूतत्व विशिष्ट मूर्तत्व जाति हो गया तो जहाँ ये आएगा वहाँ स्वसमानाधिकरण स्वपद से भूतत्व भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व तो अभाव भूतत्व समानाधिकरण जो अभाव होगा उसका प्रतियोगी कभी मूर्तत्व नहीं बनना चाहिए भूतत्व समानाधिकरण का जो भूतत्व समानधिकरण जो अभाव होगा आकाश में भूतत्व है तत्समानाधिकरण अभाव मूर्तत्व अभाव होगा भूतत्व समानाधिकरण अभाव मूर्तत्व अभाव होगा उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा मूर्तत्व तो। अभी मूर्तत्व में भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व तो आया किंतु क्या आना चाहिए था भूतत्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व तो का अभाव आना चाहिए था तो अभी नहीं आया नहीं आया तो कहेंगे ये लक्षण घटा नहीं तो फिर ये जाति नहीं होंगे जहाँ जाति विशिष्ट जाति होगा वहाँ स्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता तो अभाव आना चाहिए किंतु आपको तो अभी अभाव प्रतियोगित्व तो आ गया इसलिए भूतत्व तो, मूर्तत्व तो ये दोनों जाति नहीं होंगे तो ये प्राचीन लोग ऐसा कह रहे हैं स्व समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता तो अभाव इति नियम भंग प्रसंग ये जो नियम है अगर आप भूतत्व मूर्तत्व तो को जाति मानेंगे ये नियम फिर रहेगा ये नियमों का भंग हो जाएगा तो ये नियम भंग प्रसंग ये आपत्ति होगा इसलिए भूतत्व मूर्तत्व को जाति नहीं मान पाएंगे अगर हम पृथ्वीत्व द्रव्यत्व को जाति मानेंगे ये नियम भंग हो जाएगा नहीं होगा किंतु भूतत्व मूर्तत्व को जाति मानने से ये नियम भंग हो जाएगा ये नियम भंग ही बाधक है अर्थात जाति होने नहीं देगा ये नियम पहले स्पष्ट है अभी स्वपद से भूतत्व लीजिये भूतत्व सामान्यम मूर्तत्व में आएगा चार को लेकर के और भूतत्व अभाव सामानत्व भूतत्व अभाव, अभाव का सामान अधिकरण्य मूर्तत्व मन में आएगा आ जाएगा तभी ये दोनों संबंध से भूतत्व विशिष्ट मूर्तत्व जाति हो गया हो गया दोनों संबंध से भूतत्व मूर्तत्व में आ गया अभी मूर्तत्व हो गया भूतत्व जाति विशिष्ट जाति मूर्तत्व हुआ भूतत्व जाति विशिष्ट हो गया जहां ये आएगा वहां ये आना चाहिए कि भूतत्व समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए प्रतियोगी तो अभाव आना चाहिए जहाँ भूतत्व रहेगा तत्व समानाधिकरण अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए मूर्तत्व किंतु तो अभाव का प्रतियोगी हो जाता है हो जाता है आकाश में भूतत्व तो रहा तत्व तो समान अधिकरण अभाव का प्रतियोगी मूर्तत्व हो गया तो ये नहीं होना चाहिए प्रतियोगित्व तो का अभाव होना चाहिए तो जहां ये प्रतियोगित्व तो आ जाएगा वो नियम का भंग हो जाएगा ये प्राचीन लोग ऐसा कहते हैं अर्थात तो उदयनाचार्य जी का मत वाले कहते हैं अभी नब्बे वाले कहेंगे तादृश नियम माना भावात ये नब्बे वाले उद्यानाचार्य जी हो गए कोई 800 सौ खिस्टाब्द वाले और ये जो नब्बे वाले ये जो दीदी तिकार आ गए रघुनाथ शिरोमणि वगैरह ये सब चौदह सौ में आ गए तो ये लोग कहेंगे अभी 600 साल चला गया <laughs> तो ये लोग कहते हैं कि तादृश नियम है माना भावात न सांकर्यम जाति बाधकम इति ये लोग जो माना भावत कहते हैं ये लोग कुछ तर्क देते होंगे अभी हम लोग को पता नहीं क्या तर्क दे करके माना भाव खाली कह देंगे ये पता नहीं इति नव्यादृश नियम है ये जो नियम होना चाहिए कहते हैं ये नियम लगेगा तो तो मूर्तत्व तो जाति नहीं होंगे ये कहते हैं ये नियमों में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए सांकरियम न सांकर्यम जाति बाधकम इति नव्या ये लोग कहते हैं ठीक है आज ये हो गया आगे तो फिर द्वितीय से पाठ चलेंगे अर्थात तो ये तो इतने दिन और बंद रहेगा द्वितीय अर्थात तो बाईस तारीख से इक्कीस बाईस तेईस तेईस तेईस तारीख से आगे पाठ चलेंगे ओ शंकरचार्य केशव बादराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति